शिव पुराण वायवीय सहिता उपमन्यु कहते हैं यदि अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्मा का वर्णन करूंगा इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूं पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें फिर दंगे से शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से सौ आहुतियाँ दें श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें, फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें, तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे वहाँ विद्योपदेश सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पयुक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे तब ही कामुष्मिक सर्व भवत्व महामंत्र प्रसादात परमेश महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो ऐसा कर महादेवी देवजी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उद्देश्य गुरु के उस उद्देश्य को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करें मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है यही पुरस्चरण शब्द की उत्पत्ति है तो के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन यहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वान्हकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा और पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए फिर देवदेवेश्वर नकुलश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर एक करोड़ आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें, अथवा बीस लाख या दस लाख जप करें। उसके बाद से तदा खीर एवं छार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करे अहिंसा क्षमा शमन मनोनिग्रह दम इंद्रिय संयम का पालन करता रहे खीर न मिले तो फल मूल आदि का भोजन करें भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है उसके बाद सत्तू के कण चौके आटे का फलुआ साग दूध दही घी मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित है इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है व्रती को चाहिए कि एक सौ आठ मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करें अथवा नदी नद के जल को यथा शक्ति मंत्र जब के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले प्रतिदिन तर्पण करें और शिवाग्नि में आहुति दे हवनी पदार्थ सात पाँच या तीन द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्तिभाव से शिव की साधना या आराधना करता है उसके लिए एहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्र चित्त हो एक सहस्त्र मंत्र का जप किया करें मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है वह इस श्लोक में विद्या लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर कर यज्ञोपवी धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगा रुद्राक्ष के माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए